उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद तृतीय सभा में श्वेत केतु मुखो के वैराग्य के लिए ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यत संसार की गतियों का वर्णन करना चाहिए इसलिए यह आख्यायी कब आरंभ की जाती है श्लोक पहला आरूणिका पुत्र श्वेत केतु देशीय लोगों की सभा में आया जीवल के पुत्र प्रवाहन ने कहा हे hey कुमार, क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है? इस पर उसने हा भगवर्थ श्वेत के तुम नाम वालाह के लिए है अरुण के पुत्र को अरुणी कहते हैं उसका पुत्र आरुणिया पंजाल देश के लोगों की सलाह में आया उस आए हुए प्रवाहण नाम वाले जीवल पुत्र जयवली ने कहा उस आए हुए से प्रवाहन नाम वाले जीवल के पुत्र जयवली ने कहा हे कुमार क्या पिता ने तुझे अनुशासित शिक्षित किया है अर्थात क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है ऐसा कहे जाने पर उसने कहा हाँ भगवान मुझे अनुशासित किया मैं अनुशासित किया गया हूँ इस प्रकार सूचित करते हुए उसने उत्तर दिया प्रवाहन के प्रश्न उसने उससे कहा यदि तुझे शिक्षा दी गई है तो लोक दूसरा क्या तुझे मालूम है कि इस लोक से जाने पर प्रजा कहा जाती है श्वेतकेतु भगवन नहीं प्रवाह क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोक में कैसे आती है श्वेतकेतु नहीं भगवन प्रवाहन देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों का एक दूसरे से विलग होने का स्थान तुझे मालूम है श्वेतकेतु केतु नहीं भगवन शर्थ क्या तू जानता है कि यहां से इस्लोक से पर प्रजा कहा जाती है तात्पर्य यह है कि क्या तुझे इसका पता है इस पर दूसरे कहा भगवन नहीं आप जो कुछ पूछते हैं वह मैं नहीं जानता <स्थाँग> अच्छा तो जिस तरह वह इस लोक में आती है वह क्या तुझे मालूम है इस पर उसने उत्तर दिया भगवान नहीं क्या तुझे साथ साथ जाने वाले देवयान और पित्रयान इन दोनों मार्गो की व्यावर्तना व्यावर्तना अर्थात इन साथ साथ जाने वाले पुरुषों के एक दूसरे से अलग होने का स्थान पता है भगवान नहीं श्लोक तीसरा। प्रवाहण तुझे मालूम है, यह क्यों नहीं, नहीं, नहीं। श्वेतकेतु प्रवाहण क्या तू जानता है कि पांचवी आहुति के हवन कर दिए जाने पर आप सोम भ्रता रस पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होते हैं श्वेत नहीं भगवान नहीं भाषर्त क्या तू जानता है कि यह पितृगण संबंधी लोग जिसे प्राप्त होकर फिर लौट आते हैं बहुतों के जाने पर भी किस कारण से नहीं भरता भगवान नहीं ऐसा उसने उत्तर दिया क्या तुझे मालूम है कि किस प्रकार किस क्रम से पांचवी पांच संख्या वाले आहुति के हूत होने पर आहूते में रहने वाले आहूते के साधन भूत आप पुरुषवाची हो जाते हैं तात्पर्य यह है कि हवन किए जाने वाले जिन छठी आहुतिभूत द्रव्यों का पुरुष यही वचन यानी नाम है वे पुरुषवाची कैसे कैसे हो जाते हैं, हैं, पुरुष प्राप्त करते है? ऐसा कहे जाने पर उसने यही कहा भगवन नहीं, नहीं मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। प्रवाहन से पराभूत श्वेतकीतु का अपने पिता के पास आना श्लोक चौथा तो फिर तू अपने को मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा क्यों बोलता है जो इन बातों को नहीं जानता वह अपने को शिक्षित कैसे कह सकता है तब वह त्रस्त होकर अपने पिता के स्थान पर आया और उससे बोला श्रीमान ने मुझे शिक्षा दिए बिना ही कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है, तो फिर इस प्रकार होने पर भी तूने मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा कैसे कहा जो पुरुष इन मेरी पूछी हुई बातों को नहीं जानता वह विद्वानों में मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा कैसे कह सकता है इस प्रकार राजा से आयस्त पीड़ित होकर वह श्योत केतु अपने पिता के अर्ध स्थान पर आया और उस अपने पिता से बोला श्रीमान ने अनुशासन किए बिना ही समावर्तन संस्कार के समय मुझसे कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है क्योंकि श्लोक पांचवा उस क्षत्रिय बंधु ने मुझसे पांच प्रश्न पूछे थे किंतु मैं उसमें से एक का भी विवेचन नहीं कर सका उसने कहा तुमने उस समय आते ही जैसे ये प्रश्न मुझे सुनाए है राजन्य बंधु राजन्य क्षत्रिय लोग जिसके बंधु हो उसे राजन्य बंधु कहते हैं अर्थात जो स्वयं दुराचारी है ऐसे उस राजन्य बंधु ने मुझसे पांच गिनती के पांच प्रश्न पूछे थे किंतु मैं उन प्रश्नों में से एक का भी विवेचन नहीं कर सका उनका विशेष रूप से अर्थत निर्णय नहीं कर सका तब उस पिता ने कहा हे तुमने उस समय आते ही, जैसे प्रश्न मुझसे कहे है उसमें से मैं एक का भी विवेचन नहीं कर सकता ऐसा ही तुम मुझे समझो अर्थात अपने अज्ञान रूप लिंग से तुम उस विषय में मेरा अज्ञान समझ लो ऐसा क्यों क्योंकि इन प्रश्नों में से मैं एक को भी नहीं जानता तात्पर्य तात जिस प्रकार तुम इन प्रश्नों को नहीं जानते उसी प्रकार मैं भी नहीं जानता अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए किंतु यह बात ऐसी कैसी समझी जाए क्योंकि मैं इन्हें जानता नहीं हूं यदि मैं इन प्रश्नों को जानता तो पहले समावर्तन संस्कार के समय अपने प्रिय पुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न कहता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 आपने मेरे पुत्र के प्रति जो बात प्रश्न रूप से कही थी वही मुझे बतलाई गई तब वह संकट में पड़ गया वह गौतम राजा जयपली के स्थान पर आया अपने यहाँ आए हुए उस गौतम की उसने अरा पूजा की इस प्रकार आदित्य तो, आतिथ्य सत्कार से सत्कृत वह गौतम उस दिन निवास कर दूसरे दिन सवेरे ही राजा के सभागत होने सभा में पहुंचने पर उसके समीप गया अथवा सभाग पाठ मानकर ऐसा अर्थ हो सकता है कि भाग भजन अर्थात पूजा सेवा को कहते हैं जो भाग से युक्त अर्थात दूसरे से पूजित था वह गौतम स्वयं राजा के पास गया उस गौतम से राजा ने कहा हे hey भगवान आप मनुष्य संबंधी ग्रामादी धन का वर्ण करने योग्य इच्छा इच्छानुसार मांग लीजिए उस गौतम ने कहा हे hey राजन वह मनुष्य संबंधी धन तुम्हारे ही पास रहे तुमने कुमार अर्थात मेरे पुत्र के प्रति जो पांच प्रश्न रूप बात कही थी वही मुझे कहो गौतम के इस प्रकार कहने पर वह राजा यह कहता हुआ कि यह कैसे हो सक हो सकता है क्रुछ, दुखी हो प्रवाहण का वर प्रदान इस प्रकार दुखी हुए उस राजा ने ब्राह्मण का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए यह मानते हुए तथा विद्या का नियमानुसार ही उपदेश करना चाहिए यह समझते हुए श्लोक सात्वा उसे यह चिरकाल तक रहो ऐसी और उससे कहा हे गौतम जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है उससे कहात्रियो का ही शिष्यों के प्रति अनुशासन होता रहा है ऐसा कहकर वह गौतम से बोला अशरथ उस गौतम को उसने यहाँ चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी राजा ने पहले जो विद्या का विद्या का रत्खान या और फिर उसे चिरकाल तक रहो ऐसी उसका कारण बतलाते हुए वह ब्राह्मण से क्षमा कराता है राजा ने उससे कहा सर्व विद्या संपन्न ब्राह्मण होने पर भी हे गौतम तुमने जिस प्रकार मुझसे विद्या रूप रूपवाणी को ही मेरे प्रति कहो इस प्रकार अज्ञानपूर्वक कहा है इससे तुम यह जानो उसमें यह कारण बतलाना है कि जिससे यह विद्या तुमसे पहले ब्राह्मणों में नहीं गई तथा इस विद्या द्वारा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 वाज सन उपनिषद में बतलाया दिया गया है वह उस कार्यारंभ के विषय में उन दोनों आहुतियों की उत्क्रांति, गति, प्रतिष्ठा, प्रकार बतलाया गया है वे आहुतियाँ हवन किए जाने पर अपूर्वरूप होकर उत्क्रमण करते हुए यजमान को आवृत्त कर, कर के आवृत्त कर उसके साथ उत्क्रमण करती हुई अंतरिक्षो में अंतरिक्ष लोक में प्रवेश करती है और अंतरिक्ष लोक को ही आहवनीय वाय। को समिधु तथा किरणों की शुक्ला बनाती है। इस प्रकार ये लोक को तृप्त करती है फिर वहां से यजमान के उत्क्रमण करने पर वे उत्क्रमण करती है इत्यादि रूप से इसी तरह पहले ही के समान द्विलोकों को द्व्यूलोकस्थ यजमान को फल प्रदान द्वारा तृप्त करती है तत्पश्चात प्रारब्ध क्षय होने पर यजमान के पुनरावर्तन करने पर वे वहां से लौट आती है तथा इस लोक में प्रवेश कर इसे तृप्त करने के अनंतर समर्थ पुरुष में प्रवेश करती है फिर स्त्री में प्रवेश कर वे परलोक के प्रति लौकिक कर कर्म कराती हुई उत्थान करने वाली होती है वहां वाज सन उपनिषद में तो यह बतलाया गया था कि अग्निहोत्र की आहुतियों का केवल कार्यरंभ मात्र इस प्रकार होता है किंतु यहाँ अग्निहोत्र के अपूर्व के विपरिपरिणाम रूप उस कार्यारंभ को पांच प्रकार से विभक्त कर उनमें उत्तर मार्ग की प्राप्ति के साधन अग्नि भाव से उपासना का विधान करने की इच्छा से श्रुति असौ वलोको गौतमाग्नि इत्यादि कथन करती है इस लोक में जल आदि जिनके साधन है जो श्रद्धा पूर्वक निष्पन्न की जाती है जिनमें आहवनीय अग्नि समिध धूम अर्जी अंगार और विस्फुल तथा कर्ता आदि की भावना की गई है वे अग्निहोत्र की सायंकालिक एवं प्रातकालिक दो आहुत अंतरिक्ष क्रम से उत्क्रमण कर दिलोक में प्रवेश करती हुई सूक्ष्म एवं अपवायी समवायिनी जलमयी होने के कारण अपशब्द की वाच्य है और श्रद्धा जनित होने के कारण श्रद्धा शब्द की वाच्य है यहाँ उनके आश्रयाभूत अग्नि और उससे संबद्ध जो समिध आदि है उनका वर्णन किया जाता है तथा उन आहूतियों में जो अग्नि आदि की भावना है उसका भी उसी प्रकार निर्देश किया जाता है लोकरूपा अग्नि विद्या। श्लोक पहला हे गौतम यह प्रसिद्ध दिव लोक ही अग्नि है उसका आदित्य ही समिध है किरणे धूम है है चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र ंग चिन्हिया है जिस प्रकार इस लोक में हवनी अधिकरण है उसी प्रकार यह प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है उस द्वलोक संज्ञिक अग्नि का, का आदित्य ही समिध है उससे सम्यक प्रकार से दीप्त हुआ ही यह लोक दे होता है अतः सम्यक प्रकार से ईंधन दीपन करने के कारण आदित्य ही समिध इंधन है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 लिंगों के साथ उसकी समानता है श्लोक दूसरा उस अग्नि में देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं उस आहुति से की उत्पत्ति होती है। उस इस लक्षण वाले अग्नि में देवगण अध्यात्म दृष्टि से यजमान के प्राण तथा अधिदेवत रूप से अग्नि आदि देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं अग्निहोत्र की आहुतियों की परिणाम अवस्था रूप सूक्ष्म जल श्रद्धा रूप से भावित होने के कारण श्रद्धा कहा जाता है यहाँ श्रद्धा शब्द से जल का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि पांचवी आहुति देने पर जल पुरुष शब्दवाची हो जाता है इस प्रश्न में जल होम्य द्रव्य रूप से सुना गया था इसके सिवा यह प्रसिद्ध भी है कि जल श्रद्धा ही जल है तथा श्रद्धा से आरंभ करके ही लोग सामग्री जुटा कर्म कर करते हैं उस जल रूपा श्रद्धा का वे हवन करते हैं उस आहुति से राजा सोम होता है श्रद्धा जल का द्वलोक रूप अग्नि में हवन किए जाने पर उसका परिणाम रूप दीप्तिमान चंद्रमा होता है जिस प्रकार यह कहा गया है कि ऋग्वेदादि पुष्प के रस रसादि मधुकरों द्वारा ले जाए जाने पर आदित्य में जिस प्रकार रोहित आदि रूप यज्ञ आदि आरंभ करते हैं उसी प्रकार अग्निहोत्र की आहूतियों से संबद्ध ये श्रद्धा शब्दवाच्य सूक्ष्म जल दिलोक में प्रवेश कर अग्निहोत्र की आहूतियों का फल रूप चंद्रमा संबंधी कार्य आरंभ करते हैं तथा उस हवन के करने वाले यजमान आहुतिमय आहूति की भावना से भावित आहुति रूप कर्म से आकर्षित हो श्रद्धारूप जल से पूर्ण हो द्वलोक में प्रवेश कर चंद्रमा रूप हो जाते हैं क्योंकि उसी के लिए उन्होंने अग्निहोत्र किया था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 श्लोक पहला हे गौतम वर्जन्य ही अग्नि है उसका वायु ही समिद है बादल धूम है विद्युत ज्वाला है वज्र अंगार है तथा गर्जन विस्फुल्लिंग है भाष्यर्थ हे गौतम पर्जन्यो वाव पर्जन्य ही अग्नि है वृष्टि के जो साधन है उसी के अभिमानी देवता विशेष का नाम पर्जन्य है उसका वायु ही समिद है क्योंकि पर्जन्य रूप अग्नि वायु से ही प्रद्युप्त होता है जैसा कि पूर्वीय वायु आदि की प्रबलता होने पर वृष्टि होती देखी जाने से सिद्ध होता है धूम कार्य होने तथा धूमवत देखा जाने के कारण बादल धूम है प्रकाश में समानता होने के कारण विद्युत बिजली ज्वाला है कठिनता के कारण तथा विद्युत से संबंध रखने के कारण वज्र अंगार है ह्रादनय विस्फुल्लिंग है मेघों की गर्जना से शब्दों को हादनी कहते हैं प्रकिणत्व इधर उधर फैले रहने से समानता होने के कारण है दूसरा, उस अग्नि में देवगण राजा सोम का हवन करते हैं देवगण पूर्वत राजा सोम का हवन करते हैं उस आहुति से वर्षा होती है श्रद्धा सज्ञक आप इस द्वितीय पर्याय में सोम के आकार में परिणत हो पर्जन्य अग्नि को प्राप्त होकर वृष्टि रूप में परिणत हो जाते हैं पृथ्वी पृथ्वी रूप अग्नि अग्नि विद्या श्लोक पहला हे ही ही है है उसका समिध आकाश धूम है रात्रि ज्वाला है दिशाएं अंगारे हैं तथा अवंतर दिशाएं विस्फुलिंग है, है। भाषा हे गौतम पृथ्वी ही अग्नि है इत्यादि पूर्वत समझना चाहिए उस पृथ्वी सज्ञा अग्नि का, का संवत्सर ही समिध है क्योंकि संवत्सर रूप काल से समित होकर अर्थात पुष्टि लाभ करके ही पृथ्वी धन्यदि की निष्पत्ति में समर्थ होती है आकाश धूम है क्योंकि आकाश पृथ्वी से उठा हुआ सा दिखाई देता है जिस प्रकार की अग्नि से धुआं उठता दिखाई देता है रात्रि ज्वाला है प्रकाशात्मिका पृथ्वी के अनुरूप ही रात्रि ज्वाला है क्योंकि वह तमो रूपा है अतः पृथ्वी रूप अग्नि के समान यह उसके अनुरूप ज्वाला है उपशांति में समानता होने के कारण दिशाई अंगारे है तथा क्षुधत्व में समानता होने के कारण अवंतर कोण दिशा को श्लोक दूसरा उस इस अग्नि में देवगण वर्षा का हवन करते हैं उस आहुति से अन्न होता है तस्वीन तस्मिन इत्यादिश्रुति का अर्थ पूर्ववत है उस आहुति से गृहवादी रूप अन्न होता है खंड सातवा पुरुष रूप अग्निविद्या श्लोकार गौतम पुरुष ही अग्नि है उस वाक उसकी वाक ही समिद है प्राण जो है्वाला है चक्षु अंगारे और श्रोतर विस्फुल्लिंग है गौतम पुरुष ही अग्नि है क्यों उसकी वाक ही समिद है क्योंकि वाणी रूप मुख के द्वारा ही पुरुष सुशोभित होता है मुख पुरुष शोभित नहीं होता प्राण है क्योंकि वह धूम के समान मुख से निकलता है लाल होने के कारण जीवभा वाला है प्रकाश का आश्रय होने के कारण नेत्र अंगारे है भी सम में समानता होने से श्रोत स्लिंग है उस इस अग्नि में देवगण अन्न का होम करते हैं उस आहुति से वीरिय उत्पन्न होता है शेष अर्थ पूर्ववत है देवगण इसमें व्रीही आदि से सम्यक प्रकार से तैयार किए हुए अन्न का हवन करते है उस आहूति से वीरिय उत्पन्न होता है खंड आठवा स्त्री रूपा अग्निविद्या हे गौतम स्त्री ही अग्नि है उसका उपस्थ ही समिद है पुरुष जो उपमंत्रण करता है वह धूम है योनि ज्वाला है तथा जो भीतर की ओर करता है वह अंगारे है और उससे जो सुख होता है वह विस्फुलिंग है शर्त हे गौतम स्त्री ही अग्नि है उसका ही समिध है क्योंकि उससे वह उत्पन्न करने के लिए होती है जो करता है जो करता क्योंकि उपमंत्रण की प्रवृत्ति स्त्री से ही होती है लोहित तो वर्ण होने के कारण योनि ज्वाला है तथा तो जो भीतर की ओर करता है वह अग्नि के संबंध के कारण अंगारे है और अभिनंद सुख के कर्ण मात्र क्षुद्र होने के कारण है श्लोकार उस इस अग्नि में देवगण का हवन करते हैं, उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है उस इस अग्नि में देवगण का हवन करते हैं उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है इस प्रकार श्रद्धा सोम वर्षा अन्न और रेत रूप आहुतियों के हवन के पर्याय क्रम से जल ही गर्भ रूप में परिणत होता है उनमें आहुतियों से संबद्ध होने के कारण श्रुति को जल ही प्रधानता बदलाने अभिष्ट है इसी से उसने कहा है कि पांचवी आहुति में जल वृक्ष हो जाता है केवल जल ही आरंभ कर देते हो यह बात नहीं है और न जल जल्कृत पृथ्वी जल और तेज इन तीनों के सम्मिश्रण से रहित हो ऐसी ही बात है त्रिव्रकृत होने पर भी एक एक भूत की बहुलता के कारण उस, उनमें से प्रत्येक को यह पृथ्वी है यह जल है यह अग्नि है इस प्रकार भिन्न भिन्न नाम प्राप्त होता देखा जाता है अतः जल की बहुलता होने के कारण कर्म में सम्मिलित हुए सभी भूत सोमादि कार्य आरंभ करने वाले जल कहे जाते हैं इसके सिवा सोम वृष्टि अन्न वीर और देह में द्रवत्व की बहुलता भी देखी जाती है शरीर यदि पार्थिव होता है तो भी उसमें द्रव की अधिकता होती है उनमें पांचवी आहुति के हूत होने पर रूप जल गर्भ में परिणत हो जाता है अर्थात तो पुरुष शब्द वाची हो जाता है खंड नौवा पंचम आहुति में पुरुषत्व तो को प्राप्त हुए जल की गति श्लोक पहला इस प्रकार पांचवी आहुति के लिए जाने पर पुरुष शब्दवाची हो जाते हैं इस प्रकार पांचवी आहुति दिए जाने पर आप पुरुष शब्दवाची हो जाते हैं वह जरायु से आवृत्त हुआ गर्भ दस या नौ महीने अथवा जब तक पूर्णांग नहीं होता तब तक माता की के भीतर ही शयन करने के भाष्यर्थ इस प्रकार पांचवी आहुति में जल पुरुषवाची हो जाता है इस एक प्रश्न की व्याख्या हुई तथा वाजसनीय श्रुति में जो जोक से पृथ्वी की ओर आई हुई दो आहुतियों के विषय में यह कहा गया है कि वे पृथ्वी पुरुष और स्त्री में प्रवेश कर परलोक के प्रति उत्थान करने वाली होती है उसका भी प्रसंग यहां कर दिया जाता है यहां जो पहले प्रश्न में कहा गया है कि क्या तुम जानते हो कि यह प्रजा मरने के अनंतर यहां से कहा जाती है उसका यह उपक्रम है आहुति कर्म से संबद्ध श्रस्ता श्रद्धा शब्दवाचल का पंचम परिणाम विशेष यह गर्भ उल्वावृत्त उल्ब अर्थात जरायु चर्म से हुआ ंगवावृत्त इत्यादि यह सब कथन वैराग्य के लिए है उल्व रूप अपवित्र वस्त्र से लिपटे हुए रज और वीरूप अपवित्र बीज वाले माता के खाए पिये पदार्थों के रस के प्रवेश से बढ़ने वाले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 माधुवी में दस या नौ मास के दीर्घ काल पर शयन करने के अनंतर जन्म लेना भी वैराग्य का ही हेतु है श्लोक दूसरा इस प्रकार उत्पन्न होने पर वह आयुर् आयु पर्यंत जीवित रहता है फिर मरने पर कर्मवश परलोक को प्रस्थित हुए उस जीव को अग्नि के प्रति ही ले जाते हैं। जहां से वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था तो इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह जब तक आयु होती है घटी यंत्र के समान पुनः पुनः आवागमन के लिए अथवा चक्र के समान चारों और चक्र काटने के लिए कर्म करता हुआ कर्म द्वारा जितनी आयु प्राप्त की होती है उतना जीवित रहता है फिर जिसकी आयु क्षीण हो गई है ऐसे इस प्रेत मृत एवं दिष्ट कर्म द्वारा परलोक के प्रति नियुक्त किए हुए इस जीव को क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो कर्म अथवा ज्ञान का अधिकारी होता अतः उस मरे हुए प्राणी को यहाँ से इस ग्राम से पृत्विक अथवा पुत्रगण अंत्येष्टि कर्म के लिए अग्नि के प्रति ले जाते हैं जिस अग्नि से की श्रद्धा आदि आहूतियों के क्रम से वह यहाँ आया था तथा तो जिन पाँच अग्नियों से वह उत्पन्न होता है उस अग्नि के प्रति ही वे इसे ले जाते हैं तात्पर्य अग्नि को ही प्राप्त करा देते हैं खंड दसवा अब क्या तू जानता है कि इस लोक से परे प्रजे कहा प्रजा कहाँ जाती है ऐसा यह प्रश्न निराकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है श्लोक पहला वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वन में श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं प्राण प्रयाण के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं अर्चिके के देवताओं से दिवसाभिमानी देवताओं को दिवसाभिमानी देवताओं से शुक्ल शुक्ल पक्षाभिमानी देवताओं को शुक्ल पक्षाभिमानियों से जिन छह महीने में सूर्य उत्तर की ओर जाता है उन छह महीने को श्लोक दूसरा उन महीनों से संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं वहाँ एक अमानव पुरुष है वह उन्हें ब्रह्म कार्य ब्रह्म को प्राप्त करा देता है यह देवयान मार्ग है प्रति उत्थित हुए अधिकारी गृहस्थों में जो इस प्रकार यानी ऊपर युक्त पंचाग्नि विद्या को जानते है अर्थात जो ऐसा समझते दुल्लोक आदि अग्नियों से क्रमशः उत्पन्न हुए हम लोग यानी जाना गया कि यहाँ गृहस्थों के विषय में ही कहा गया है और के लिए नहीं समाधान गृहस्थों में जो ऐसा जानने वाले नहीं है बल्कि केवल इष्टापुर एवं दत्त कर्मो में ही लगे रहते हैं धुमादी के द्वारा चंद्रमा को ही प्राप्त होते हैं ऐसा श्रुति आगे कहेगी तथा जो से वानप्रस्थ एवं और इनकी उपासना करते हैं, उनका तो इस प्रकार जानने जानने वालों के साथ गमन करना श्रुति आगे कहेगी अतः परिशेष से और अग्निहोत्र की आहुतियों का संबंध होने के कारण भी इतम विदु इस कथन से गृहस्थ का ही ग्रहण होता है का, जिनका ग्राम श्रुति और अरण्य श्रुति दोनों से ही ग्रहण नहीं होता वे ब्रह्मचरी ब्रह्मचारी लोग भी तो रह जाते हैं फिर तुम्हारे परिशेष की सिद्धि कैसे हो सकती है, समाधान, कोई नहीं है? और स्मृतियों से उर्धवरेता नैष्टिक ब्रह्मचारियों का सूर्य संबंधी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है अतः वे भी अरण्यवासियों के साथ ही जाएंगे तथा उप पुर्वाणक ब्रह्मचारी तो स्वाध्याय ग्रहण के लिए होते हैं अतः वे विशेष निर्देश के योग्य नहीं है शंका यदि पुराण और स्मृतियों की प्रमाणता से उत्तरायण की प्राप्ति का कारण उद्या तो का ऐसी बात नहीं है क्योंकि गृहस्थ के लिए वह सार्थक है जो गृहस्थ ऐसा जानने वाले नहीं है उनके लिए स्वभावतः धूमाली दक्षिण मार्ग प्रसिद्ध है किन्तु उनमें जो ऐसा जानने वाले है अथवा जो इनसे सगुण सगुण ब्रह्म ब्रह्म के के उपासक उपासक वे इस ब्रह्म उपासक के लिए कर्म करे करे अथवा न मार्ग को ही प्राप्त होता है इस श्रुति रूपलिंग के अनुसार उत्तर मार्ग से ही जाते हैं शंका उध्वरिता और गृहस्थ ये दोनों आश्रमी होने में समान ही है अतः उनमें केवल उर्धरिताओं का ही उत्तरायण मार्ग से गमन होता है गृह अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों की बहुलता होने पर भी नहीं होता यह ठीक नहीं है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वे अपवित्र होते हैं, शत्रु और मित्रों का संयोग रहने के कारण उनमें राग द्वेश रहते हैं तथा हिंसा और कृपा के कारण धर्माधर्म भी रहते हैं उनके लिए हिंसा अनुरुत कपट अब्रम्हचर्य आदि बहुत से अशुद्धि के कारण अनिवार्य ही है इसलिए वे अपवित्र है अपवित्र होने के कारण उनका उत्तर मार्ग से गमन नहीं हो सकता किंतु दूसरे हिंसा, किन्तु दूसरी ब्रह्मचर्य का त्याग कर देने के कारण शुद्ध चित्त हो जाते हैं शत्रु मित्र संबंधी भाव और राग द्वेश का त्याग कर देने से वे मदहीन हो जाते हैं अतः उनके लिए उत्तर मार्ग ठीक ही है तथा तो पौराणिक लोग भी ऐसा कहते हैं कि जिन ने संतान की इच्छा की वे स्मशान को ही प्राप्त हुए किंतु ने संतान की इच्छा नहीं कि वे अमृतत्व को ही प्राप्त हुए शंका इस प्रकार जानने वाले गृहस्तोर वनवासियों को समान मार्ग और अमृतत्व रूप फल प्राप्त होने पर तो वनवासियों के ज्ञान की व्यक्तता सिद्ध होती है और ऐसा होने से वहां दक्षिण मार्ग और पर विपरीत भी भी हो जाता है समाधान नहीं क्योंकि यह अमृतत्व से भूतों के प्रलय पर्यंत रहना ही अभिपरीत है इसी संबंध में पौराणिकों ने कहा है कि भूतों के प्रलय पर्यंत रहना अमृतत्व ही कहलाता है किन्तु जो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 उसके नित्य मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि नित्य अनावृत्ति रूप अर्थ की प्रतिति तो अनावृत्ति शब्द से ही हो जाती है अतः उसके आकृति की कल्पना निरर्थक ही है इसके इसलिए इम और यह इन विशेषणों की सार्थकता के लिए उसकी अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिए इसके सिवा जिनका ऐसा अनुभव है कि एकमात्र अद्वितीय सत्य ही है उनका शीर्ष स्थानीय द्वारा अर्चरादि मार्ग से गमन भी नहीं होता जैसा कि वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से, हो हो से प्रमाणित होता है शंका यदि इस श्रुति का ऐसा अर्थ माना जाए कि उत्क्रमण करने की इच्छा वाले उस जीव के पास से प्राण उत्क्रमण नहीं करते बल्कि उसके साथ ही जाते हैं तो समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से यही लीन हो जाते हैं, यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा तथा तो इसके सिवा सब प्राण उसका अनुगमन करते हैं इस श्रुति से प्राणों के सहित जीव का गमन सिद्ध भी होता है अतः प्राण उत्क्रमण करते हैं इस विषय में कोई शंका नहीं हो सकती इसके सिवा संसार गति से मोक्ष की विलक्षणता होने के कारण जबकि जीव के साथ प्राणों के न जाने की आशंका करके ऐसा कहा जाता है कि वे उससे उत्क्रमण ही नहीं करते अर्थात जीव प्राणों के बिना ही चला जाता है तो उस समय भी वे यही लीन हो जाते हैं, यह विशेषण व्रत हो जाता है क्योंकि प्राणों से वियुक्त हुए प्राणी की गति अथवा जीवत्व संभव ही नहीं है क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और निरअवय है प्राण से संबंध होना ही अग्नि के विस्फुल्लुंगों के समान जीव भाव रूप भेद का कारण है अतः यदि श्रुति को प्रमाण माना जाए तो प्राणों का वियोग हो जाने पर चिदात्मा की जीवत्व अथवा गति की कल्पना नहीं की जा सकती इसके सिवा ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सदात्मा का उससे अलग हुआ अणुमात्र मात्र अवयव सज है और वह को करता हुआ जाता है। उस मूर्धन्य नाड़ी से की जाता हुआ वह को प्राप्त होता है इस प्रकार का प्राणों के साथ मूर्धन्य नाड़ी से जाना सापेक्ष अमृतत्व ही है साक्षात मोक्ष नहीं है यह जाना जाता है क्योंकि श्रुति ने वह अपराजिता बुरी है वह हर्षोत्पादक सरोवर है ऐसा कहकर सगुण ब्रह्म को, को ही यह ब्रह्मलोक मिलता है ऐसा विशेषण दिया है अतः और जो ये वनवासी नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के सहित वानप्रस्थ और संन्यासी श्रद्धा और तप इत्यादि की उपासना करते हैं अर्थात तो श्रद्धालु एवं तपस्वी है जैसा कि इष्टापूर्ति दत्तमेति उपासते इस श्रुति में है उसी के समान यह उपासन शब्द तत्प्रता के अर्थ में है तथा एक अन्य श्रुति के अनुसार जो सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वे सब अर्ची यानी अर्ची के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं शेष सब चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत उपकोशल विद्या में बतलाई हुई गति की व्याख्या के समान है यह सत्यलोक में समाप्त होने वाले देवयान मार्ग की व्याख्या की गई इस मार्ग की ब्रह्मांड से बाहर गति नहीं है जैसा कि जो पिता दिलोक में और माता पृथ्वी के बीच में है इस मंत्र से सिद्ध होता है तृतीय प्रश्न का उत्तर देवयान और धूमयान का व्यावर्तन स्थान श्लोक तीसरा तथा जो ये गृहस्थ लोग ग्राम में इष्ट पूर्त और दत्त ऐसी उपासना करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं धूम से रात्रि को रात्रि से कृष्ण पक्ष को तथा कृष्ण पक्ष से जिन छह महीनों में सूर्य दक्षिणायन दक्षिण मार्ग से जाता है उनको प्राप्त होते हैं। ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते अथ यह शब्द दूसरे विषय की प्रस्तावना के लिए है जो ये गृहस्थगण ग्राम में जिस प्रकार अरण्यम यह वानप्रस्थ और परिव्रजकों का परिव्रजकों का गृहस्थों से व्यावृत्ति करने के लिए असाधारण विशेषण था उसी प्रकार ग्रामे यह वनवासियों से व्यावृत्ति करने के लिए गृहस्थों का असाधारण विशेषण है इष्टापुर अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मो का, का इष्ट कर्मो को इष्ट कहते हैं तथा तो वापी कूप तड़ाग एवं बगीचे आदि लगवाने का नाम पूर्त है और वेदी से बाहर व्यक्तियों को यथाशक्ति धन देना दत्त कहलाता है इस प्रकार जो परिचर्या गुरु शुश्रूषा एवं परित्राण धर्म रक्षा आदि का तत्परता पूर्वक सेवन करते हैं क्योंकि यहाँ इति शब्द अनुष्ठान का प्रकार प्रदर्शित करने के लिए है वे उपासना शून्य होने के कारण धूम धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं उस धूमाभिमानी देवता से अतिवाहित आगे ले जाए जाते हुए वे धूम से रात्रि को रात्रि देवता को रात्रि से और यानी से जिन छह महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर होकर चलता है उन महीनों को दक्षिण यानी के छह महीने के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है ये शासिमानी देवता एक संघ में रहने वाले है इसलिए उनके लिए मासान ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ जिनका प्रकरण है वे ये कर्म कांडी संवत्सर सम्मचर को माने देवता को प्राप्त नहीं होते शंका किंतु किसर प्राप्ति का प्रसंग ही कहा था जो प्रतिषेध किया गया समाधान हाँ प्रसंग है दक्षिणायन और उत्तरायण ये एक ही संवत्सर के दो अवयव है उनमें अर्चि आदि मार्ग से जाने वाले पुरुषों की उत्तरायण उत्तरायण के महीनों से अपने अवयवी की संवत्ति बतलाई गई थी इसलिए भी उससे अवयभूत दक्षिणायन से महीनों की प्राप्ति सुनकर पूर्ववत उनके अवयवी संवत्सर की भी प्राप्ति हो जाती है इसी से वे संवत्सर को प्राप्त नहीं होते ऐसा कहकर उसकी प्राप्ति का प्रतिषेध किया जाता है चौथा दक्षिणायन के महीनों से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 वह देवताओं का अन्न है उस चंद्रमा रूप अन्न को इंद्रादि देवता भक्षण करते हैं अतः अथा मार्ग से जाकर चंद्रमा रूप हुए वे कर्मी देवताओं से भक्षित होते हैं चंका यदि वे रूप होकर देवतों द्वारा भक्षित होते हैं तो इष्टादि कर्मों का करना अनर्थ लिए ही है समाधान यह दोष नहीं है क्योंकि अन्न इस शब्द से केवल उपभोग की सामग्री ही विवक्षित है वे देवताओं द्वारा ग्रास की तरह उठाकर नहीं खाए जाते तो फिर क्या होता है? वे स्त्री, पशु एवं के समान देवताओं के केवल उपकरण मात्र होते हैं अन्न शब्द का उपकरणों में भी प्रयोग देखा ही जाता है जैसे राजाओ का अन्न है पशु अन्न है वैश्य अन्न है इत्यादि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 वह कर्म संबंधी जल अन्य भूतों से अनुगत हो जलोक में पहुंचकर चंद्रभाग प्राप्त हो इष्टादि कर्मो की उपासना करने वाले पुरुष के शरीर आदि का आरंभ करने वाला होता है फिर शरीर रूप अंतिम आहुति के हित होने पर जब अग्नि द्वारा शरीर दग्ध होने लगता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जल तुम साथ यजमान को आच्छादित कर ऊपर चंद्रमंडल में पहुँच कर एवं मृत्ति का स्थानीय बाह्य शरीर का आरंभ करने वाला होता है उससे आरंभ हुए शरीर से ही वे इष्टादि का फल भोगते हुए वहां रहते हैं द्वितीय प्रश्न का उत्तर पुनरावर्तन का क्रम श्लोक पांचवा वहा कर्मों का क्षय होने तक रहकर वे फिर इसी मार्ग से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं वे पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और आकाश से वायु को वायु होकर होते है और धूम होकर अभ्र होते हैं शर्त जब तक उस चंद्रलोक के उपभोगों के निमित्त भूत कर्म काक्षय होता है जिसके द्वारा संपतन होता है उसे संपात अर्थात कर्म कहते हैं यावत संपात अर्थात जब तक कर्म होता है तब तक उस चंद्रमंडल में निवास कर उसके पश्चात इस आगे कहे जाने वाले मार्ग में ही फिर लौट आते हैं पुनर्निर्वं पुनर्निर्वर्त फिर लौट आते हैं ऐसा प्रयोग होने से यह जाना जाता है कि पहले भी कई बार चंद्रमंडल को प्राप्त होकर लौट चुके हैं अतः वे इस लोक में इष्टादि कर्म करके चंद्रमंडल को प्राप्त होते हैं है। उस समय वहां की स्थिति के निमित्त भूत कर्मों का क्षय हो जाने के कारण उस स्थान पर उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं हो सकता जिस प्रकार की तैल का क्षय हो जाने पर दीपक नहीं ठहर सकता जिस कर्म के द्वारा वह वह चंद्रमंडल पर पर पर होता है, क्या उस सब होने पर वह उस है, होने उससे उतरता अथवा कुछ रह जाने पर ही उतर आता है सिद्धांति इससे तुम्हें क्या लेना है पूर्व यदि सारे ही कर्म का क्षय हो जाता है तो चंद्रमंडल में रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है और वहां रहते हुए ही मोक्ष होता है या नहीं होता इस विचार को रहने भी दिया जाए तो भी वहां से आने पर इस लोक में उसके आदि संभव नहीं हो सकते तथा तथा कर्मों से जन्म लेता है इत्यादि स्मृति से भी विरोध होता है सिद्धांति इस मनुष्यलोक में इष्ट पूर्त और दत्त इन कर्मों से भिन्न और भी अनेकों शरीरोपभोग के निमित्त भूत कर्म हो सकते हैं उनका चंद्रमंडल में फलोपभोग भी नहीं होता इसलिए वे अक्षीण ही रहते हैं जिन कर्मों के कारण वह चंद्रमंडल पर आरूढ़ होता है उन्हीं का वहां क्षय ही होता है इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं है सब कर्मों का कर्मत्व समान होने के कारण उपर्युक्त स्मृति में शेष शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए वह भी अविरुद्ध ही है इसलिए उसका वही मोक्ष हो जाना चाहिए ऐसा भी दोष नहीं आ सकता क्योंकि एक एक जीव के ऐसे कर्मों का आरंभकत्व संभव हो ही सकता है जिनके फल अनेकों विरुद्ध योनियों में भोगे जाए एक ही जन्म में समस्त कर्मों का क्षय हो जाना संभव भी नहीं है क्योंकि स्मृतियों में ब्रह्महत्या आदि एक एक कर्म अनेक जन्मों के आरंभक है ऐसा बतलाया गया है तथा जो स्थावरादि योनियों को प्राप्त हुए अत्यंत मूढ़ जीव है उनके उत्तर उत्कर्ष के हेतुभूत कर्मों का आरंभकत्व तो असंभव ही है इससे इसके सिवा कोई कोई ऐसा भी समझने लगेंगे कि गर्भरूप होकर क्षीण हुए जीवों के कोई कर्म न होने के कारण उनके उन्हें संसार की प्राप्ति होना ही असंभव है अतः एक ही जन्म में समस्त कर्मों का उपभोग नहीं हो सकता कुछ लोगों का जो ऐसा कथन है कि संचित कर्म प्राय संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों के आश्रय शरीर का नाश करके जन्म के आरंभक होते हैं उस अवस्था में कुछ कर्म तो जन्म के अनारंभक रूप से ही स्थित रहते हैं और कुछ जन्म का आरंभ करते हैं यह बात संभव नहीं है क्योंकि मरण तो अपने विषय के अभिव्यंजक दीपक के समान सारे ही कर्मों का अभिव्यंजक है सो उसका यह कथन ठीक नहीं क्योंकि मधु ब्राह्मण में सबका सर्वात्मक स्वीकार किया गया है अतः सबका सर्वात्मक होने पर देशकाल और निमित्त से अवरुद्ध होने के कारण किसी पदार्था पदार्थ का सर्वथा नाश अथवा सर्वथा अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती और ऐसा ही कर्म और उनके आश्रय के विषयों में भी होगा अर्थात तो उनका भी सर्वथा नाश अर्थात सर्वथा आविर्भाव नहीं हो सकता जिस प्रकार पहले अनुभव किए हुए मनुष्य मयूर एवं वानर आदि जन्मों में संपादित की की हुई अनेकों वासनाएं मानरत्व की प्राप्ति कराने वाले वानर जन्म के आरंभक कर्म से क्षीण नहीं होती उसी प्रकार अन्य जन्मों की प्राप्ति के निमित्त कर्म भी क्षीण नहीं होते यह ठीक ही है यदि बानर जन्म के निमित्त कर्म से पूर्व जन्मों के अनुभव की समस्त वासना हो जाती, तो वानर जन्म का आरंभ होने पर तत्काल उत्पन्न हुए वानर को माता के एक शाखा शाखा से से दूसरी शाखा पर जाते समय उसके पेट से चिपक कर के रहने आदि की कुशलता प्राप्त न होती क्योंकि इस जन्म में तो उसका अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी कहा नहीं जा सकता कि इसके पूर्ववर्ती जन्म में भी उसे वानरत्व ही प्राप्त था विद्या और कर्म उसका अनुगमन करते हैं तथा पूर्वजन्म की वासना भी इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है अतः वासना के समान समस्त कर्मों का भी नहीं हो सकता इसलिए शेष कर्मों का रहना संभव है क्योंकि ऐसी बात है इसलिए उपभुक्त तो हुए कर्मों से बचे हुए कर्म द्वारा संसार की प्राप्ति होना उचित ही है इस प्रकार कोई विरोध नहीं आता वह कौन मार्ग है जिसके प्रति ये लौटते है इस पर यह कहती है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं शंका गमन का क्रम तो इस प्रकार बतलाया गया था कि मासो से पितृलोक को पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होता है किंतु निवृत्ति इस प्रकार नहीं बतलाई जाती तो कैसे बतलाई जाती है आकाश से वायु को प्राप्त होता है इत्यादि रूप से बतलाई जाती है फिर जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं ऐसा कैसे कहा जाता है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि आकाश की प्राप्ति और पृथ्वी की प्राप्ति ये दोनों दशाओं में समान हैं। इसके सिवा इसमें ऐसा नियम भी नहीं है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटे किसी अन्य प्रकार भी लौट ही सकते हैं नियम तो केवल इतना है कि वे फिर लौटते हैं अतः जिस मार्ग से गए थे इत्यादि कथन केवल उपलक्षण मात्र है अतः भौतिक आकाशको तो वे प्राप्त होते ही है चंद्रमंडल में जो उनके शरीर का आरंभ करने वाला जल होता है वह वहाँ के उपभोग के निमित्त भूत कर्मों का क्षय होने पर विलीन हो जाता है जिस प्रकार की अग्नि का संयोग होने पर घृत का पिंड विलीन हो जाता है वह अंतरिक्ष स्थल वह अंतरिक्ष स्थ जल विलीन होकर आकाश भूत के समान सूक्ष्म हो जाता है अंतरिक्ष से रूप हो जाता है वह वायु में स्थित होकर वायु रूप हुआ इधर उधर ले जाया जाता है तथा उसके ही साथ जिसके कर्म क्षीण हो गए हैं वह वा जीव वायु रूप हो जाता है वायु होकर वह वा उस जल के सहित धूम हो जाता है तथा धूम होकर अभ्र जलभरणमात्र रूप हो जाता है श्लोक छठा वह अभ्र होकर मेघ होता है मेघ होकर बरसता है तब वे जीव इस लोक में धान जौ औषधि वनस्पति तिल और उड़द आदि होकर उत्पन्न होते हैं इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यंत कष्टप्रद है उस अन्न को जो जो भक्षण करता है और जो जो वीर सेचन करता है तद्रूप ही वह जीव हो जाता है होकर उसके पश्चात वह वर्षा करने में समर्थ मेघ होता है फिर मेघ होकर उच्च स्थानों में वृष्टि करता है अर्थात कर्मों के शेष रहने के कारण वर्षा की धाराओं इस लोक में धान और उड़द प्रकार से उत्पन्न होते है क्षीण कर्मा जीवों की अनेकता होने के कारण यहाँ तेज आयते इत्यादि रूप से बहुवचन का निर्देश किया गया है इससे पहले मेघ आदि में एकरूप होने के कारण एक का निर्देश हुआ है क्योंकि वर्षा की धाराओं द्वारा गिरे हुए जीवो के पर्वत तट दुर्ग नदी समुद्र वन एवं मरुस्थल आदि स्थान अतः इन कारण, अतः इन सब कारणों से उनका यह दुर्निष्प्रपतर दुर्निष्क्रमण अर्थात कष्टमय निस्सरण है क्योंकि जल के प्रवाह द्वारा गिरी तट से ले जाए जाते हुए वे वे जीव नदी को को प्राप्त होते होते हैं हैं हैं और को है और उससे समुद्र तथा उसके से से जाते भी दूसरों से भक्षित होते वहां समुद्र में ही यदि मकर के साथ लीन हो गए तो समुद्र के जल के साथ मेघों से आकर्षित होकर फिर वर्षा की धाराव द्वारा मरुभूमि शिला तट अथवा अगम्य स्थानों में गिरकर पड़े रहते हैं कभी सर्प एवं से पी लिए जाते हैं, अथवा अन्य जीव द्वारा भक्षित होते हैं, और वे भी अन्य जीव द्वारा खा लिए जाते हैं इस प्रकार वे अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते हैं कभी अभक्षों में उत्पन्न होने पर वे वही सूख जाते हैं भक्ष्यों में भी स्थावरों में उत्पन्न हुए जीवों को वीरियचन करने वाले शरीर का संबंध प्राप्त होना तो कठिन ही है क्योंकि स्थावरों की संख्या बहुत है इसलिए जीव का निष्क्रमण ही है, अथवा समझो कि इस व्यवादि यवा, भाव से जीव का छुटकारा होना बहुत कठिन है दुर्निष्प्रपर इस पद में एक प्रकार लुप्त समझना चाहिए अतः तत्पर्य है कि भाव दुर्निष्प्रपत है और उस दुर्निष्पत से भी करने वाले शरीर का संबंध है क्योंकि अन्न भक्षण करने वाले अनेकों होने के कारण उध्वरिता बालक नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों द्वारा खाए जाने पर वे पेट के भीतर ही नष्ट हो जाते हैं जिस समय काकतालीय न्याय से वे कभी वीर सेचन करने वाले पुरुषों द्वारा भक्षित किए जाते हैं उसी समय वीर सेचन रूपता को प्राप्त हुए उन जीवों को कर्मों की वृत्ति का लाभ होता है किस प्रकार वृत्ति लाभ होता है? जो जो हैचक अनुसयी जीवों से युक्त अन्न भक्षण करता है और फिर ऋतु में स्त्री में वीर सेचन करता है वह जीव तदू अर्थात उसी के आकार का हो जाता है उसके अवयव की आकृति की अधिकता होना भुय ऐसा कहा जाता है, इस प्रकार विर्य से जैसा कि वीर पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज होता है इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है इसलिए तात्पर्य यही है कि वह वीर सेचन करने वाले की ही आकृति का हो जाता है इसी से बैल से बैल के आकार वाला ही प्राणी होता है अन्य जाति के आकृति वाला नहीं होता, तद्भुय होता अतः वह ही है, है, यह कथन जो जीवों से भिन्न प्राणी अपने घोर पापकर्मो के कारण चंद्रमंडल पर आरूढ़ हुए बिना ही वृहवादी भाव को प्राप्त होते है मनुष्यदि भाव को प्राप्त नहीं होते उनका वृहवादी भाव निष्क्रमण होना बहुत कष्टप्रद नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उन्होंने कर्म के कारण ही ब्रिही देह प्राप्त किया है अतः उस उपभोग उसके निमित्त का नाश हो जाने के कारण वे जानबूझकर कर एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाने वाली जोक के समान अपने कर्मानुसार उपार्जित अन्य नवीन नवीन शरीर में विज्ञान युक्त रह ही संक्रमण करते हैं जैसा कि वह विज्ञान होता है और विज्ञान रहता हुआ ही अन्य शरीर में संक्रमण करता है तथा इस श्रुति प्रमाण से वे स्वप्न के समान देहांतर की प्राप्ति के निमित्त भूत कर्म से उत्पन्न की हुई वासना के विज्ञान से सविज्ञान हुए ही देहांतर को प्राप्त होते है इसी प्रकार उपासकों का अर्जी आदि मार्ग से और सकाम कर्मियों का धूम आदि मार्ग से जो गमन होता है क्योंकि वह गमन लब्धवृत्ति अपना फल देने के लिए उन्मुख कर्म के कारण होता है किंतु गृहवादी रूप से उत्पन्न हुए अनुशयी जीवों का जो गृह का आधान करने वाले पुरुष अथवा स्त्री के देह से संबंध होता है वह उनके सविज्ञान रहते हुए ही होता है यह संभव नहीं है क्योंकि गृह आदि के काटने कूटने अथवा पीसने में सविज्ञान जीवों की स्थिति नहीं रह सकती शंका चंद्रमंडल से उतरने वाले जीवों का देहांत देहांतमन भी वैसे ही होने के कारण उनकी भी जोख के समान सविज्ञानता ही माननी उचित है ऐसा होने पर इष्टपूर्त आदि कर्म करने वालों को चंद्रमंडल से लेकर जब तक ब्राह्मण आदि की प्राप्ति होगी तब तक घोर का अनुभव होना सिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में आदि उपासनाथ के लिए ही विहित मानी जाएगी और इस प्रकार वैदिक कर्म के अनर्थकारी होने के कारण श्रुति की अप्रामाणिकता सिद्ध होगी समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि वृक्ष पर चढ़ने और उससे गिरने के समान इन अवस्थाओं में अंतर रहना संभव है। एक देह से दूसरे देह को प्राप्त कराने की इच्छा वाले कर्म होने के कारण उन कर्मों द्वारा उत्पन्न किए हुए विज्ञान से उस जीव का रहना उचित है फल लेने की इच्छा से वृक्ष पर चढ़ने वाले मनुष्य की जिस प्रकार सविज्ञानता संभव है इसी प्रकार अर्चरादि मार्ग से जाने वाले तथा धूमादि मार्ग से चंद्रमंडल पर आरूढ़ होने वाले जीवो की भी सविज्ञानता संभव है किंतु इसी तरह से गिरने वाले पुरुषों के समान चंद्रमंडल से गिरने वालों की की संभव नहीं है। जिस प्रकार की से आहत पुरुष जिसकी संपूर्ण इंद्रिया उसके आघातों की वेदना के कारण मूर्चित अथवा प्रतिबद्ध कुंठित हो गई है अपने देह से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय विज्ञान शून्य अचेत देखे गए हैं उसी प्रकार स्वर्गभोग के निमित्त कर्मों का क्षय हो जाने से जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गए हैं तथा संपूर्ण इंद्रिया अवरुद्ध हो गई है उन चंद्रमंडल के मनुष्यादी देहांतरों के प्रति गिरने वाले अनुशयी जीवों की विज्ञान शून्यता उचित ही है अतः देह के बीजभूत जल के परित्यक्त न होने से वे उसके सहित ही मूर्चित के समान आकाशादि क्रम से इस पृथ्वी पर उतरकर कर अपने कर्मानुसार जाति वाले स्थावर शरीरों में मिल जाते हैं और इंद्रियों के प्रतिबद्ध रहने के कारण अनुद्वूत विज्ञान अचेत तो ही रहते हैं इसी प्रकार वे काटने कूटने पीसने पकाने खाने रसादी रूप में परिणत होने और वीर सिचन के समान भी मूर्छित से ही रहते हैं क्योंकि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 एक दो वाक्यों का भाष्य उपलब्ध नहीं है अनुशयी जीवों की कर्मानुरूप गति लोक सातवा उन अनुशयी जीवों में जो अच्छे आचरण आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं वे ब्राह्मण योनि क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं वे कुत्ते की योनी, सुकर योनी, प्राप्त करते उन जीवों में जिनका इस लोक में रमणीय शुभ चरण शील होता है वे शुद्धाचारी जीव जिनका रमणीय चरण से उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्यकर्म होता है वे रमणीय चरण कहलाते हैं जो लोग क्रूर असत्य और कपट से रहित हैं। उन्हीं में शुभानुशय की सत्ता देखी जा सकती है चंद्रमंडल के भोग से बचे हुए उस अनुशय यानी कर्म से वे अभ्यास शीघ्र ही रमणीय क्रूरता आदि से रहित योनि को प्राप्त होते हैं यहाँ यथ शब्द क्रिया विशेषण है अपने कर्मो के अनुसार वे ब्राह्मण योनि क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं किन्तु उनसे विपरीत जो कपूय चरण से उपलक्षित कर्म वाले अर्थात अशुभ वाले होते हैं वे शीघ्र ही अपने कपूय योनि को प्राप्त होते हैं कपूय धर्म संबंध से रहित अर्थात योनि को ही प्राप्त होते हैं वे भी अपने कर्मों के अनुसार कुत्ते की योनि सुकर योनि अथवा चंडल योनि प्राप्त करते हैं <coughs> चतुर्थ प्रश्न का उत्तर अशास्त्रीय प्रवृत्ति वालों की गति किंतु जो शुभा चरणशील द्वि है वे यदि अपने कर्मों में स्थित रहकर इष्टादिम करने वाले तो विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं और जिस समय वे न तो उपासना करने वाले होते हैं और न इष्ट आदि कर्मों का ही सेवन करते हैं उस समय श्लोक आठवा इनमें से किसी मार्ग द्वारा नहीं जाते वे यक्षुद्र और बारंबार आने जाने वाले प्राणी होते हैं उत्पन्न हो और मरो यही उनका तृतीय स्थानीय होता है इसी कारण यह परलोक नहीं भरता अतः इस संसार गति से घृणा करनी चाहिए इस विषय में यह मंत्र है वे इन पूर्वोक्त अर्ची आदि और धुमादि मार्गों में से किसी भी एक के द्वारा नहीं जाते वे ये प्राणी डांस मच्छर और कीड़े आदि बारम्बार आने जाने वाले जीव होते हैं यह है कि वे परिभ्रष्ट होकरण और मरो यह ईश्वर संबंधी चेष्टा बतलाई जाती है अर्थात तो उनका समय जन्म लेने और मरने में ही जाता है कर्म करने अथवा सुंदर भोग भोगने के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता जन्म मरण परंपरा में पड़े हुए जीवों का पहले दो मार्गो की अपेक्षा यह क्षुद्र क्षुदीप तीसरा स्थान है क्योंकि इस प्रकार दक्षिण मार्ग गामी भी लौट आते हैं तथा तो ज्ञान और कर्म के का तो दक्षिण मार्ग से वहां जाना भी नहीं होता इसलिए यह परलोक नहीं भरता उपरियुक्त प्रश्नों में से पांचवें प्रश्न की व्याख्या पंजाग्नि विद्यालय द्वारा की गई प्रथम प्रश्न का अपाकरण दक्षिण एवं उत्तर मार्ग के वर्णन से किया गया तथा मरे हुए उपासक और कर्मठ इनको अग्नि में डालना एक समान होता है वहां से आगे उनका वियोग होता है उनमें से एक अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं और दूसरे धूम मार्ग से फिर उत्तरायण और दक्षिणाय इन छह छह मासों को प्राप्त होकर वे एक बार मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं उनमें से एक तो संवत्सर को प्राप्त होते हैं और दूसरे मासाभिमाने देवताओं से पितृ को जाते हैं इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गों की व्यावर्तना व्यावृत्ति की भी व्याख्या की गई जिसका अनुचय कर्म क्षीण हो गया है उन जीवों की चंद्रमंडल से आकाशादी क्रम से पुनरावृत्ति भी बदला दी गई इस परलोक की अपूर्ति का तो तेनासव लोकों न संपूर्यते ऐसी प्रत्यक्ष शब्दों से ही उल्लेख कर दिया गया क्योंकि इस प्रकार संसार गति अत्यंत कष्टमयी है इसलिए उससे घृणा करनी चाहिए क्योंकि जन्म मरण से होने वाली वेदना के अनुभव में ही जिसका समय जाता है वे क्षुद्र जीव नौका अगाध सागर के समान जिसे पार करने में वे निराश रहते हैं अति दुष्पर घोर अज्ञान में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं इसलिए इस प्रकार की संसार गति में जुगुप्सा दिवत, विभि वि अर्थात घृणा करनी चाहिए कि इस प्रकार के घोर संसार महासागर में हमारा पतन न हो उसी अर्थ में पंचाग्नि विद्या की स्तुति के लिए यह मंत्र है पांच पतित पति श्लोकनवा चोर मध्य पीने वाला गुरु स्त्रीगामी ब्रह्मत्यारा जो चारों पतित होते हैं और पांचवा उनके साथ संसर्ग करने वाला भी सुवर्ण का चोर अर्थात तो ब्राह्मण का सोना चुराने वाला ब्राह्मण होकर मदिरा पीने वाला गुरु के तल यानी पत्नी से सहवास करने वाला और ब्रह्मा हाँ ब्राह्मण की हत्या करने वाला ये चार पतित होते हैं और पांचवा उनके साथ आचरण व्यवहार करने वाला विद्या का महत्व श्लोक दसवा किंतु जो इस प्रकार इन्हें पंचाग्नियों को जानता है वह उनके साथ आचरण संसर्ग करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता वह शुद्ध पवित्र होकर पुण्य लोक का भागी होता है जो इस प्रकार जानता है जो इस प्रकार जानता है किंतु जो उपर्युक्त को जानता है, वह उन महापापियों के साथ आचरण व्यवहार करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता शुद्ध ही रहता है क्योंकि उस पंचाग्नि विद्या से वह पवित्र हो जाता है इसलिए पुण्यलोक जिस ब्रह्मलोक आदि पवित्र लोक की प्राप्ति होती है ऐसा पुण्यलोक हो जाता है जो कि इस प्रकार जानता है, पांच प्रश्नों द्वारा पूछे हुए उपर्युक्त समस्त विषयों को जानता है द्विरुक्ति समस्त प्रश्नों का निर्णय प्रदर्शित करने के लिए है दसवा खंड समाप्त